पड़ गया अचानक एक समय भारी रजधानी में तब हल्ले करवे ही विदेह कर गए किसानों में उस समय एक घट के कारण हल करते छूट गया से जगत जाया तीर्ण हुई भ्रम का भांडा भी फूट गया जिसके भ्रकुट विलास में ले होता संसार वही शक्ति बालिका काम करते चरित अपार क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके उसिया जान के वह दे शीता नाम हुए उसके नित्य प्रति अब तो वही श्या देवी पूजन को जाती थी पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का को दंड तब बुद्धिमान मिथलेश्वर ने इस बात प्रतिज्ञा कर डाली अब इसे विवाहेगा वही जो हो इससे भी बलशाली पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनुआ को जो तोड़ेगा वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी नहटा पाते थे थक गए स्वयं वर केरण में जब देश देश के बलधारी तब विश्वामित्र महा मुनिका जीता था एक ब्रह्मचारी रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिवधनवा को तोड़ा है इस भांत विश्व के विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है गृह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष सास पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ कह कई द्वारा रघुवर को चौदह वर्षों का वनवास हुआ इस समाचार ने सीता के छाती पर वज्र प्रहार किया उस अवसर विद महिला ने मन में इस भांति विचार किया जब तन मन धन जन जीवन योगे बन बन बन जाएगा तो इस अर्धांग्नि का शरीर महलों में क्या रह पाएगा हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक में देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जगमीन धाई रगबर के निकट और नवाजा मात कुछ लज्जा कुछ हठ विवस बोले जीवन नाथ कई कई माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा इसलिए जिसे ना नाथान संग उसे नाथ ले चलेगा। पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलेगा। रघुबर रघुबर बोले यह कतन है सब भाति उदार पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार सेते तुम से तुमसे लक्ष्मी काम तपस्ने बनना ठीक नहीं कोमल कमलिनी अबला को बन बन भटकना ठीक नहीं बन में फिरते हैं व्याघ्रवाल रजनी चर बन चर रहते हैं कंकड़ पथ पूरीत पथ है संकट पग पग पर रहती हैं सियान श्यानयन में निरभर रहकर कर छड़ भर मोन बोली दासी के लिए अबला कहता कौन जो पद पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है जैसी मत गति पति ही की होगी वैसे ही पत्नी की होगी पति यदि बन देव बने वन बन में तो पत्नी बन देवी होगी स्वामी यदि है है तो दासी बाला रघुवीर खलों को तेज रूप तो सीता को ज्वाला है थी कई कई मात ने किया उचित ही काज होना चाहिए था भरतलाल को राज जो वनचर चर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं इस बड़े अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे भरतार तार तुम्ही इस नैया के पतवार तुम्ही इस पार तुम्ही उस पार तुम्हें झड़े आसुओं के बधे बसे सके उपरांत अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीताकांत कांत लाल ला आए तभी सुनकर यह संवाद वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद तपसी बन कर चले जब लखन जान की राम पहले नि ने किया तमसा तट विश्राम आगे चल कर के मठ द्वार जब तीनों गंगा पार हुए तब उतराय के देने में रघुनंदन कुछलाचार हुए उस समय अवस्था रघुवर के चेतान्य जब अवलोकन की निज कर से मणिमुंदरी दे कर कर डाली स्वामी के मन की कितनी है संशय में ऐसे बुद्धि उदार निज मन से जो जान ले पति के मन की सार बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाएलाज वही अंगूठे लगा जब देने प्रभु का हाथ चरणों को छूकर कर कहा केवट ने ही नाथ कितने ही संत साधुओं को केवल के सेवक ने पार लगाया है सबने ही ज्ञान विवेक दिया दे नहीं किसी ने माया है अब तुमसे भी है तपसी वरण यही उतराई लेना है मैंने गंगा को पार किया तुम भव से पार लगा देना तदुपरांत रमते रहे वन में श्यालिवास चित्रकूट में कुछ दिनों जमकर किया प्रवास वही भ्रत थी भरत से बेटे दयानिधान दुष्ट जयंता का हरा उसे जगह अभिमान फिर आगे अत्रे से मिलकर जब पंचवटी अपनाए थे रावण के भगने सुरपण खाम तब वही अचानक आई थी उस समय विद्य यह किसको था रावण यह कर दिखलाएंगे लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे यहाँ बात वास्तव दुष्ट को दंड दिलाना था पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण खरदूषण याद कल आकर विविध प्रकार किन्तु अंत में राम ने दिया सब को मार तब वह राण का घबरा कर पहुंची रावण पर सभ्यता सुना डाली अपनी दो सारोपण कर लक्ष्मण पर सरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया तापस का भी बना डाला चोरी से सीता हरण किया उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था तब आज शक्ति ने भी उसको जो ज्योतिरमय रूप दिखाया था जब पहचाना सीता माँ को तब सिर ना कर लंका या लाया, प्रसादों में अनुचित समझा बन में अशोक को ठहराया, लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रते पर भरपूर सदाम रहता है कमल पत्र जैसे जल में भी जल से दूर सदा। से राम को हुआ इधर संताप मेरे विषों के सदृश किया विलाप आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव वही बलि को मार कर उसे बनाया राव राजा बनते ही वानर पति आ आसक्त हुआ माया के पति को भूल गया माया का पूरा भक्त हुआ तब कौशलपति ने प्रीत सहित कर्तव्य स्मरण कराया था कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे तब सती साध्वी सीता के आचरण आंख से देखे थे छुप छुप कर वह संवाद सुना जब रावण लालच देता था बदले में राज सिंघनी से धिकार बराबर लेता था दसमुख जब कह रहा था सुनचिताधर ध्यान मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान